प्रत्यय विदेह प्रया नाम योग क्या कैसे होता है उतार प्रत्यय उतार प्रत्यय भव प्रत्यय उतार प्रत्येक कैसे समाज है उतार प्रत्येक समाध क्या है प्रत्यय कत्या समाधिया समाधि उतार प्रत्यय प्रत्यय का क्या है उपाय पूर्वक है। अरे भव प्रत्यय भगव का अविद्यादि जो भगव प्रत्यय अविद्यादि है प्रत्यय अविद्यादि में उपासना करके प्रकृति ले आदि फल तो प्राप्त करते हैं तो तो है, देवता लोक प्रकृति ले है प्रकृतिवली चलेगा विदेह अवृत्तिक कैवल्य में साध्या है कैवल्य के साथ है, उनका अवृत्ति तत्व सागत है क्योंकि कैवल्य में पद नहीं अनुभव होता संस्कार मात्र से सर तो ये कैवल्य पदक अनुभव करते देते हैं विधेयक साधिकार संस्कार के प्रकार से वैरूप ये वैरुत है वैधेय जो मुक्त हो जाते हैं कारण अधिकार समाप्त हो जाता है अगर कार्य आरंभ नहीं होता अधिकार कार्य आरंभ हो यह जो ज्ञान नहीं हुआ पर कभी बोल नहीं तो अधिकार चित्त है संस्कार से हो गया ये बोलते है। संस्कार मात्र उपभोगे नहीं चित पाठ संस्कार मात्र उपभे नित्ते न रहे यहाँ संस्कार मात्र उपभोगे नाथे तो संस्कार मात्र में हो संस्कार न तो चित्त चिस्त की वृत्ति नहीं हो केवल संस्कार प्राप्तअवधे स्वंस्कार विपाक तथा जातेकमती भाष्य में है कई वेल पदमिवुभवस्कार विपाक तथा जातेकमति इस कार्य के तथा प्राप्त अवधे अवधि ससंस्कार संस्कार का फल है तथा जाति अति प्रकृति निर्णय होकर के रहते हैं पुनर्वती संसार विसंति तथा से वायु प्रकृति संसार की प्राप्त करते हैं शादी चेतती प्रकृति निर्णय अति कार्य रण कार्यारंभ युक्त होकर के निर्माण पर फिर पुनरावर्तन कविवल्य प्रदान करने के या अव पुनरावृत्तंते अतिशा चिस्त पुनरावृत्ति होने तक कईवल पदम अंतिम हमें जितने तक अति उसके बाद संस्कार में आते आसपुक्त दसमन्वरा ठंडी निरजा भौतिकूर्ण का तथा पुरुषं बौद्ध दस सहसा ठंड की जगतज्वरा पूर्ण शत सहसचिता पुषंण प्राप्त काल संख्या इंद्रियचिताक इंद्रि आत्मजात्मकने दसमान मन्वान भौतिश में में उपासना करने वाले पंचभूत में भूत भौतिक है सहसं तो आभिमानिका है अहंकार में उपासना करने वाले सहसर बौधा दश सहसंदी विगत जरा बुद्धि में उपासना करने वाले दस सहस दस हजार विगत जरा संताप रह शुरू करे पूर्णम शतक एक लाख से हो जाएगा अभ्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं निर्गुणम पुरुषम प्राप्त जो प्राप्त करते तो तो हैं तो काल असंख्या कई लोग को प्राप्त करते हैं मुक्त हो जाते हैं तथा प्रकृति लय प्रकृति है अव्यक्त महद अहंकार पंच सननाथ ऋतु अन्य आत्म से उसने महद बुद्धि अहंकार मात्रा जैसे किसी को आत्मज्ञान आत्मान करके आत्मरूप से उपासनाया तब तो वासना वासी से अंत करना मानकर उपासना से करते उपासना से उसकी भावना से अंत करण में वासना हो जाता है ऐसे अंत वाले तिल्लता का अनंतर अब्जेक्ट का भी नाम अन्य समय लेना अभ्यता महधकर आदि में ली न हो जाते हैं तदरुप होकर के रहते हैं ये चौपासना करते हैं इसी फल प्राप्त करते हैं साधिकार चेतति साक्ष सा अधिकार चेतपी प्रकृति लय साधिकार चेत प्रकृति लेने साधिकार अतिकार अधिकार में कार्य आरम्भ आगे होने वाला है अभी चलता तो नहीं हुआ भोग अपने पर चलता से अभी नहीं पास तो चर्चा करने में फिर आगे चर्चार्थ नहीं होने से आगे फिर संसार बनाएगी एवं चरितार्थम च यदि केवल विवेक कार्य में जाना विवेक यदि जाने जान चित विवेक उत्पन्न हो जाए तब चर्चा चरित्रार्थ यह चर्चार्थ प्रयोजन होगा कि चर्चा करगा फिर उसका प्रयोजन हो गए तो वर्ग बाकी इसलिए अच्छा स्तर लीन होगा प्रकृति में फिर कार्य काल पर जन्म हो फिर पुनर्जन्म करेंगे अजनता सत्तरपुरुष साधन्यता क्या चुनौत चेत तो अच्छा तस्थित साधिकार साधिकारे प्रकृति दिन कैगल्यन पद निर्वं पुनरागर अजन अजनित सत्तुरुष अन्य ख्या अजनिता सप्तुरुष अन्यता ख्याति ये नित्त है सचित अजनित सत्तपुरुष अन्यता जिस चित्त के द्वारा तत्व और पुरुष का भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तत्व ने प्रकृति का सत्व न तत्व लेकर प्रकृति और पुरुष दोनों का अन्यता, अन्यता का भेद अन्य भाव अन्यता, अन्य में अन्य में होता है अन्य अन्यता, ये भेद है दोनों का भेद ख्याति ज्ञान प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान जो उत्पन्न नहीं हुआ तो चित्त चलता नहीं हुआ चेतव अचरिता सत्य अचरिता नहीं हुआ काम होगा फिर फिर अस्थित साधिकार साधिकार है में साधिकारता साधिकारिता में साधिकारता ये साधिकार इे कार्य सुना साधिकार अधिकार में साधिकार वर्त अत्य साधिकार हो जाएगा और साधिकार के कार्यक्रम में साधिकारता ये पाठ है साधिकार चित समय है साधिकार चेत प्रकृत लेने तो गया तो तो तो तो से तब होगा अधिकार में तब वर्त अधिकारण से तस्में भी तस्पत्र ऐसे चित्त लीन होना फिर कार्य आरम्भ होगा फिर जन्म प्राप्त करेगा कई बेले पदम के रहते कई वर्षों को प्राप्त नहीं करते कई बेले पद को अनुभव करते जैसे वो साध्य से अवृत्ति तस्पता वृत्ति रहते हो करते रहते जैसे सुसूच रहते इस निद्रावृत्ति मानते हैं यावनरावृत्त जगह तो पुनरावृत्ति नहीं तथा प्रकृति में पुनरावृत्ति कभी अधिकार होता शिक्षण तीर्तन अधिकार होता जगवत पुनरावर्त अधिकार कार्य आर नीचे फिर जगह प्रकृति व्याय समाप्त होने पर अपने पूरा होने पर फिर जन्म प्राप्त करेंगे प्रकृति साम्य उपग्रम होते अवधि का पुनर्स प्रादुर्भवती प्रकृति साम्य को प्राप्त करते समय प्रकृति में लीन होने पर भी अपने काल सुना अवधि प्राप्त करने पर फिर प्रादुर्भाव जन्म होते हैं तथा विधि चतस्पृतक हो जाते हैं इसमें दिष्टांत यथा वर्षा अधिक वर्षा काल में वर्षा पानी जहाँ अधिक जमीन में रहता है मेरा जाते हैं फिर वर्षा के बाद पानी सुविधाता हेतु तो मेढे को सब मल गया कर के उनके चमड़ी से इधर उधर मिट्टी के साथ मिल गया फिर वर्षा होने पर जब पानी गिरता है तो पानी चमड़ी से फिर वो मेड़क जन्म बसे होकर तैयार हो जाते हैं कहाँ से आ जाते हैं वर्षा के पहले नहीं वर्षा होने पर फिर मेढे को तैयार हो गया ये मिट्टी में गिर जाते हैं वो सब अंतर पानी गिरने के बाद वो पेयजीव हो जाता है चढ़ चढ़ करके फिर मेरे को जाते मृत वर्षा वर्षा समाप्त होने पर मृद भाग उपग उपग मंडूकते मिट्टी मृदभाग मिट्टी मंडूकते मिट्टी में पुनर्मोदारीधारावते मंडूकते भागमुभ अंबोध अंबस्दा अंबोध अंबोद कौन मेघ उसके बाहरी धारा जलवायु की धारा अवश्य अत्यतन व्यवस्था जो, जो रहती है वो बहुत पानी गिनने पर मिट्टी में उसके अंतर रहता है मंडू का देह भाव अनुभव मंडू का तो प्राप्त कर लेते हैं ऐसा वायुम जो ऊपर दिया था भौतिका स्वतंत्रपूर्ण सहस्रम स्वाभिमान का बहुत दस सहसाणी विगत जोरा पुनः तक तथा संतुशिष्ट तैयारी चिंतक सुसंद गुण प्राप्त काल संख्या नदी तदस्त पुनर्भवेशया हेयर टोन शीघ्रम ये जो कहा गया ये विदेह प्रकृतलया जिसने आगे पुनर्जन्म का हेतु है भव प्रत्य विदेह नाम जो कहा पुनर्जन्म का हेतु से उनका त्याग इसलिए यही बताया हेयर टोन शीघ्र त्याज पुनर्जनता तो होगा तो इसे आत्यंत समीक्षा नहीं होगा इसे त्यागंति तो करवा करवा योगियों के लिए पहले कहा था योगियों का अवका है उपाय कहते श्रद्धा विजय स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक तो इतरे का श्रद्धा तो विद्यम के समाधि प्रज्ञा पूर्व यदावी सामधि प्रज्ञा पूर्वक असंप्रज्ञात सधि इतरेश योगिना इन उपाय से असं प्रका सी प्राप्त करते हैं श्रद्धा वीर्य से सामर्थ्य इसमें अभ्यास किए कारण से सामर्थ्य दर्शन में ये वीर है श्रद्धा पहले हो उसके बाद करने से नीचे की सामर्थ्या का है जैसे स्त्री का वीरियम विधीय का प्रयत्न प्रयत्न करेगा तो उसमें वीरिय सामर्थ्य से, से प्रयत्न करेगा स्मृति से स्मरण का ध्यान स्मृति है ध्यान स्मरण दी चिंताएँ स्मृति होने पर स्मरण करेगा स्वरूप का जो पुरुष का स्वरूप तो उसके समाधि संप्रज्ञा समाधि आ गया सम्रज्ञात समाधि समाधि प्रज्ञा गुरुप समाधि होने के बाद स्मृति होने पर अनाकृषित्त होता है अनाग्र तो होता है तो फिर समाधि अष्टांग युग वाला हो जाता है सिर्फ प्रज्ञा विवेक प्रज्ञा से विवेक होता है ये इस उत्कर्ष आ जाता है प्रज्ञा पूर्वक से असंप्रेक समाधि होती है इतरता पूर्वोत्तर से भिन्न श्रद्धा टीका में योगीना तो समाधि उपाय क्रम किस क्रम से होता है समाधि को प्राप्त करते हैं श्रद्धा दश्मीति साम प्रख्या न इंद्रियादिचिता श्रद्धाते इंद्रियसना करते प्रकृति होते, तो सदा भविताश्रद्धावंत श्रद्धाबाला था श्रद्धा वास्तव उपाय प्रत्ययोगीना उपाय सामगिना योगियों ज्योति श्रद्धा चेतक संप्रसाद ये साम कथा नहीं पंचादे जननीय कल्याण योगीना योगीन ती के बच्ची के पुत्र की रक्षा करते ऐसे श्रद्धा जननी व्याण कल्याण कल्याण योगी की रक्षा करते से आगे प्रगति होती है त्रद्धान सेवेटा धीरे न उपजाए से श्रद्धा पर आगे जान होगा प्रयत्न होगा सामर्थ्य होगा समोपचार विजय से स्मृति भी उपतिष्ठते अभ्यास करता है सम सामर्थ्य आया है तो हमेशा स्मृति स्मरण चिंतन ध्यान करेगा स्मृति उपस्थान है स्मृत ध्यान करने पर कर। चित्तम अनाकुल समाधि दे आकुलंचल चांचल्य होकर तो करेगी समाध समाहित हो जाता है फिर समाहित होने पर हमारी प्रचित से प्रज्ञा विवेक उपायवर्त फिर प्रज्ञा से विवेक होता है विवेक उत्कर्ष होता है उपा उपावर्तिक उत्पन्न होता है यह यथावत वस्तु जाना फिर वस्तु को ठीक ही जानता है फिर तद अभ्यासार्थ तथा विषय से वैराग्या अखंड प्रज्ञात समाधि होती फिर अभ्यास और वो विवेक खाति से वैराग्य होने पर अखंड प्रज्ञा समाधि होती योगी नाम श्रद्धा चेतस संप्रसा देती थी सत्र आगम अनुमान आचार्य उपदेश समिगत तत्व विषय बदति श्रद्धा जिसमें आस्ती के बुद्धि सम्मानपूर्वक जिसे प्रवृत्ति होती है आगम अनुमान आचार्य उपदेश समिगत तत्व विषय आगम से पहले श्रवण करने पर उसके बाद मान मानक अनुमान दिस्थिति और आचार्य प्रदेश भी चाहना चाहिए इतने स आगम्च हनुम्च आचार्योपेश आगमनुमाचार्योपेशा ते सगत आगमुचार्यपमतिगत आगमुचार्यपमगतर सब यगत तम उसके बाद तत्व विषय किया आदि बहुत नहीं आदम से मनन करके आचार्य से जिस तत्व ज्ञात हुआ तब विषय तो कथा उसी विषय में स्वता तत्व जिस तत्व का ज्ञान स्वर्ण किया मरण किया आचार्य प्रदेश में तब विषय में सत्ता तेतः संतोष आधु चित्त की प्रसन्नता है अभिविध अतिच्छा ये कथा है अत्यंत रुचि अत्यंत इच्छा श्रद्धा अनुप्र में है। सद्धा। तो आता है यद वर्तते तदा मनुते ज्ञान का साधन मनन मन का साधन श्रद्धा श्रद्धा अनुप्र मन करें श्रद्धा के साधन कीर्ति सेवा करने पर होती है और कृति का साधन वो सान्त में आता है कृति का साधन है इंद्रियादि निग्रह अंत शुद्ध हो रहा श्रद्धा सदर मनन ज्ञान इसी क्रम से न इंद्रिया तो नाम अभिचि जो इंद्रिया में आत्माभिमान होने के रुचि को सदे ये श्रद्धा इस प्रकार सता है जो आगमानुमान से तत्को ज्ञान हुआ उस दिखाई सता है रुचि होने पर आगे श्रद्धा ये श्रद्धा उपाय हुआ और जो इंद्रियोजी में आत्माभिमान करके उपासना करते इसको सता नहीं कहते क्योंकि असंप्र प्रसाद हुई था वो तो संप्रसार नहीं चित्तन असम -प्र जो इच्छा वासना गुरु का विषय मिलती है वो चित्त की संप्रसन्नता संप्रसार नहीं जमता तो भ्रममूलक है इंद्रिया में आत्माभिमान करके उपासना तो करते ज्याम भ्रममूलक है इसको सता नहीं कहते जो विशेषजनकता विषय में उसकी भी रुचि कही उसको श्रद्धा नहीं करते शास्त्रीय विषय में श्रद्धा कुतोहअ एव श्रद्धा अतएव जो आचार्य प्रदेश तो आगमन अनुमान के द्वारा अतिगत तत्व तो विषय को श्रद्धा का अतो एवं श्रद्धा वही श्रद्धा है और गिरा प्रकृत्या उपासना करते सदा ही इतः सा ही जनिव कल्याण योजना सात वही तथा योगी के रक्षा करते विमागपापजन्मन अमर्थ यही मगपापज में गर्वतमार्ग में चलनाग जन्म पतनते गमन होते उत्पन्न होता है अमर्थ उसे रक्षा करते सदा स्वयं तो इच्छा विशेष ईषम विशेष यत्न करसुते जब तत्व में विशेष इच्छा होती है तो इच्छा शिक्षा का जो विशेष तत्व तद विशेष यत्न प्रसुते यत्न उत्पत्ति करती श्रद्धा प्रधान से यत्न होगा अभ्यास करने के लिए इत्या तस्तान से राशि में तथ्य ही शिवेक वीर उपजाए थे साधारण पर वीर्य अभ्यास होता है दिव्य विचार निगरान तस्ते वीर्य विवरण दीव्य का अर्थ वीर उपजाय ये जो काशन प्रसुत उसका अर्थ वीर उपजाय थे, थे। वी होता है जिसे सामर्थ्य होता है यत्न करता है वीर व्यस्त वही यन होता है अधिक यत्न होता है अधिक यत्न होने पर समुद्र परिव्य प्रशिक्षक जातम वीर से चित्र थे युश्चित है जिसमें अभ्यास अधिक अधिक करता है तो फिर आगे स्मृति उपस्थित होते स्मरण ठीक होता है स्मृति का अर्थ क्या सत्य स्मृति का अर्थ ध्यान स्मृति स्मरण ध्यान भी स्मरण चिंता में सत्य होता स्मृति उपस्थानित है भाष्य में चित्तम अनाकुल समाज से लगातार ध्यान क्योंकि चित्त संस्थान से लेवल सब तीर होकर के समय हो जाता है और ना अनाकुल्त क्या अविक्षिप्तम आकुल होता है विक्षेप तो हो जाता है समाधि है सामि यते समय चित्त योगांग सामुक्त होती योगि समाधि सामि असम अंग उच्चांग के युक्त हो जाता है चित्त यमनियम आदि साम उपन्यास न पहले पर अवश्य होता है समाधि समाधि के पहले साधन का कथन कर का से ग्रहण हो जाएगा यमनियमा भी सूचित हो शब्द से नहीं का। समाधि के देने से ये तो साधन तो समाधि यमनियमादि सूचित होगी ये हो जाता है श्रद्धा से प्रयत्न करता है फिर ध्यान करने से ये सब तो उत्साह संपन्न हो जाता है तब तो तदेव अखिल योगापन्न से संप्रज्ञात जायते समाहित चित्त प्रज्ञा विवेक उपावत समात चित्त होता है चित्त समाधान के पहले यमन यमादि त अखिल योगांग सम्पन्न सौ योगा से युक्त होने पर संप्रज्ञा तो समाधि प्रज्ञा विवेक प्रज्ञा विवेक प्रकृष्ट ज्ञान में प्रकृष्ठ होता है संप्रज्ञात पूर्व असंप्रज्ञात उत्पादन विवेक विवेक ख्याति ज्ञान स्पष्ट होता है यथावत वस्तु जहां को ठीक ठीक जानता है ज्ञान स्पष्ट ज्ञान वस्तु तत्व ज्ञान को अभ्यास तो जानता है फिर तद अभ्यासाद और उसके विशेष विवेक से वैराग्य और विवेक ख्या वैराग्य होने पर असम प्रख्यात सामि होती तद्या तूमिप्राप्त सत्तविद्या वैराग्य भूमि अलग अलग अवस्था को प्राप्त होने पर वैराग्य होने पर असम प्रख्ञात सधिवती उसमें बहुत विद्या होती उसमें सबसे वैराग्य होने पर असम प्रख्ञात साम की प्राप्ति होती स ही कैबल्यू सका पहले तो नहीं असंप्रजा के समि मुख्यता है सप्तुर के पूर्व ही निरोधात पहले उसके पहले सप्तुरुषण का वेदिकाने वाएँ उसका निरोधरो समाधि अवसादेति अखुला दरिता अति का निरद्रजात समाधि चित्त अवसादयी अधिकार अधिकार कार्य आरम्भ से पुनर्जन्म होते लेते हटा हटा देता है निरोधक समाधि कार्य चित्तम अखिल कार्य करने कार्य हो गया भोग तो प्रयोग हो गया अपव्रग तो भी हो गया निरोधक समाधि से चरितार्थ हो गया चित्तम चरितार्थन चित्तम स निरोध अब अधिकाराधा देती अधिकार से चित्त को समाप्त कर देता है अधिकार, अधिकार रित नहीं रहता अधिकार ही रित होगी आगे कार्य होगा मुक्त हो जाएगा ठीक है नरे सर्वेशांग अभिशेषण समाधि तत्काल श्रद्धा योगो के उपाय है बस उपाय उदाह अनु करेंगे सर्वेषांग अभिशेषण कोई विशेष नहीं जो प्रयत्न करेगा समाधि तत्फलित समाधित तत्फल चाहे सफल कैवल्य दूर्ण हो जाना चाहिए तो कसे सिद्धि कसे चित्ती कसे की चीरेण सिद्धि कसे की चीरतरण सिद्धि कसे चित्तन सिद्धकार यहाँ सिद्धि का ही, तो ही। ये अस्त सिद्धि नहीं अनिमारी सिद्धि आदि नहीं देना ये मुख्य कैवल्य सिद्धि है ये मुख्य स्थिति हुई ही अन्य सिद्धि तो का त्याज्य है तो सबके में सिद्धि होती है तो कस्ते स्थिति समाजिक सिद्धि होती किसकी कसे होती कस्ते चीज चीरे ना दीर्घ कारण से दीर्घ काल कस्तर और दीर्घ कारण कस्ते क्षेत्रों में शीघ्र हो जाती है एक होता है तो विभा करते खु नव योगिना प्रकार योगी के विभाग ते योगि खलु नव न प्रकारे मृदु मध्य अभिमात्र उपाय बनती सबसे उपाय करने पर भी समाधि को प्राप्त करेंगे उपाय प्रत्ये कि कोई मृदु उपाय कोई अभिमात्र उपाय कोई मध्य उपाय मृदुश्च मध्यस् अधिमात्र मृदु मध्य अधिमात्रा उपाय ये कान कोई मृदुता है कोई मध्य होता है कोई अधिमात्र होता है उपाय सबके ताकि कोई कोई देश मंत्र करते कोई मध्य में कोई तत्पर होकर के उपाय चीजें करता है ये होते तीन प्रकार के हुए सब कार्य करने कोई मंत्र होता है मध्यम अति कोई पुनः उत्साह के साथ लगता है तीन प्रकाश विभाग हो गया मृदु मध्य अधिक नहीं किन्तु तो तीन में निकट है धीरे कोई मध्य थे अधिनात्र तद्यता मृदुताय मध्यताए अधताय बहुत गिर हो जाए मृदु उय से मध्य उपाय प्रकार ये तीन प्रकार हो गए प्रथम क्या है सत्र मृदु की त्रिविधो ये मृदु साहेब आए मृदु साहे कह मृदुता है क्या घाटो पत्र क्या है मृदाय साह मृद क्या होते है योगी और योगी योगी मृद का योगी नवयोगिना मृदु मध्य अतिमात्र उय योगिना मृदुता योगी मध्यता को योगी को उठता है अतिमात्रता है तृदुताया त्रिविध ये मृदुताया मृदु उपाय मृदु उपाय योग्य योगी मृदुता मृदुता हैी योगी तीन प्रत्याध मध्य वैराग्य उठाए तक अल्प वैराग्य है किसके पास मध्य वैराग्य किसके पास तीव्र वैराग्य so, है तो मृदुता है तीन प्रकार हो गया मृदु संवेद है मध्य संवेग तीव्र संवेगा मृदु जैसे उलटा तीन प्रकार हो गया इसी प्रकार मध्य तीन प्रकार हो जाएगा क्या क्या नाम होगा जैसे मृदु को जोड़ा मध्य को जोड़ना मृदु समझे था अगले कहें क्या मध्य समय आगे मृदु पहले था मृदु मृदोप मध्य तीव्र हो गया संदेह जोड़ दिया तो मृदु मध्य तीव्र तीन जोड़ दिया संदेघ मिल गया अभी मध्य मध्योता जोड़ना अभी मृदु संभव मध्य संदेह तीव्र संभ्या तीन प्रकार हो जाएगा मध्योताया तीन बार मृदु उपाय का तीन भारत इस प्रकार मृदु समयगा मध्य समय का तीव्र समय सबके साथ जो है मृदुताय मृदु समय मृदुताय मध्यस्म मृदुता है तीव्र समय मृदुता है मृदु में तीनों होगी मध्य के तीन प्रकार है मृदु सामेगा मध्य समय के मध्य उपाय में मध्योदाय का मृदु समयगा मध्य उपाय मध्य समय मध्यवताय का तीव्र संग प्रकार उसके बाद अधिमात्र होता है क्या तीन प्रकार भी अधिमात्र होता है मृदु समझ लो मध्य समझे तीन समझे लघु कम दिए नहीं पड़ते दस प्रकृत है उदाह उदात उदाह तीन प्रकार होगा क्या होगा दीर्घ उदाह अतृत का तीन प्रकार होता तो मृदु उपाय का तेन्न होगा मृदु समय का मध्यस्म का तीद्र समय मध्य उपाय का तीन होगा क्या होगा मध्य उपाय जोड़ करके मृदु उपाय मध्य समय है शीघ्र अधिमात का मृदु समय के अधिमात्र उपाय मध्यस्थ अभी मतृपायब्रस तथा अधिमात तुपाय अभी अधिमात उपाय अधिमात्र उपाय शाम योगी नेशान अधिमात्र उपाय वाले कितने प्रकार हुए तीन प्रकार अधिमात्र उपाय में सबसे श्रेष्ठ कौन है अधिमात्र उपाय में से सौसे श्रेष्ठ हम्म तीव्र समय अधिमात्र उपाय में तीन है ना पहले मुर्दू समझेगा मध्य समझेगा सबसे श्रेष्टा कौन होगी नौ प्रकार होगी मृदू होता है मध्य होता है प्रत्येक में तीन तीन हो गया तो कितने न ना कौन होगा अभी मात्र होता सबसे निकट कौन होगा मृदुता है मृद संयोग मृदय मृदु संयोग और अधिमात्रता है तीव्र संयोग कितने प्रकार है प्रकार तीव्र संवेगा अधिमात्रता नहीं जो तीव्र संवेद है तीव्र वैराग जिनके उनका समाधि आसन्न समाधि समाधि फल से बहुत रहे होगा समाधि लाभ समाधि फलन से अधिमात्रुता ये बहुत केत अधिक जो, जो भी है उनमें जो तीव्र समे है उनको तीघ्रे समाधि और समाधि फल अधिमात्रुता मात्र उपाय सबसे श्रेष्ठ उपाय वाले निकट उपाय वाले को क्या कहेंगे उपाय मृद होता है मध्यकाल में मध्य होता है अधिग्रहते अधिमात्र होता है अधिमात्रोता में जो तीन भेद हो गया उसमें निकित में है मृद संख्या और मध्यम हो जाएगा अधिमात्र होता है मध्यप्रेष्ठ हो जाएगा अधिमात्र होता है तीव्र संख्या इसी प्रकार अधिमात्र होता है नाम अधिमात्र में यत निर्धारण शक्ति सही अतिमा मध्य अतिमा योगी से जो अतिमा भी तीव्रसव तीव्र संवेग ये तीव्र संवेगा वैराटी तीव्रो तेज आसान सामने का नसु नव योगिना उपाय क्या है श्रद्धालय पूर्व सूत्र में मृदु मध्य अभिमात्रा प्राग भव्य संस्कारा अदृश्य वसा देता मृदु मध्य अभिमात्र क्यों होते हैं प्राग भव्य संस्कारा संस्कार पहले जैसे क्या है पूर्वाभ्यास क्या है तो आगे इस प्रकार पूर्व पूर्वाभ्यास में तेने वही ये जैसे गीता आया जो अभ्यास जितने करेंगे वो तो व्यर्थ नहीं होता है आगे वो सार काम सहायक साधना करने में सहायक होता है पूर्व जन्म में होने वाले संस्कार और अदृश्य जितने कर्म करते हैं कर्म भी सहायक होता है जो निष्काम कर्म करते हैं फल विचार ही के वो कर्म होता है पुण्य कर्णा शुक्ला शुक्ल इतना है कर्मा शुक्ला कृष्ण योगिना फिर भी धम ही अन्य के कर्म तेरी करे पुण्य है पाप है कुछ मित्र योगियों का जो कर्म है अशुक्ला कृष्ण पुण्य में ही पाप नहीं पाप तो करते नहीं और पुण्य कर्म करते समय फल ही सी जो नहीं पुण्य नहीं करते शुक्ल में ही कृष्ण नहीं ऐसा कर्म है ये जो करने का याद ये समाधि के लिए सहायक है तो में होने वाले संस्कार वासना और दृश्य के कारण मृदु मध्य तीव्रता ये से उपायक्रुता मृदु मध्यत्रुताया तीव्र संवेदान संवेद तत्वता क्या चाहिए संवेदन वैराग्य तथ्यपि मृदु मध्य तीव्रता वैराग्य में, तो में भी फिर मृदु मध्य उपाय में भी देद। तो मृदु मध्य अधिमात्र हुआ जिस प्रकार उपाय में भी मृदु मध्य अधिनात्र है वैराग्य में किसने कम किसने मध्य किसने शीघ्र है तथा तथ्य तो कत्य है वैराग्य मृदु मध्य तीव्रता वैराग्य में क्यों ही कहे राग भव्य आदिश बता दो पहले पहली वासना है अदृश्य पुण्य का कर्म है सब चकर्म इसके कारण ही मृत्यु मध्य मृद्युमल होता है अधिक वैराग्य है पहले पह पहले वासनाश्य से है आत्य कर्म का है फल हैतित्य अधिक है तो इसे अदृश है साथ अदृश्य अनुभव करेगा और लंबा है जन्म चक्र जिसके आगे लंबा है जन्ममण चक्र अधिक है उसको विवेक या समाप्त होने वाले जन्म में, जनमण समाप्त हो जाए तो क्या मिलेगा आगे जन्म नहीं मिलेगा तो, तो, तो आने जाना चाहिए ये समाप्त हो जाए तो अच्छा है, ये जन्मगरन चक्र विचार करेंगे तो लगता है पता चलता है कितने अनाधिकार से कितने कारोवार जनमण हो गया तो उसमें संतोष नहीं आयोग कोई व्यक्त करने की इच्छा तो वैराग्य नहीं होता है जो विचार करे हर बुझी पर्याप्त तो हो गया भोग हो गया कोई जरूरत नहीं तो बैराग्य होता तीसरा वैराग्य अभी पूर्वजन्म वासना के अंतर कोई जन्म से ही थोड़े दिन में कोई विरत हो जाता है कोई तो भी वैराग्य में किसी का कम ही किसी है कोई तो चाहते वैराग्य है किंतु हाँ करेंगे इस तरह तो की बात करें कर्म तो की बात करेंगे तो नियम कार्य पालन करेंगे नियम नियम से तो करना चाहिए नियम करें हाँ नियम करेंगे करें चलते अगले साल से तुम्हों के बाद करेंगे जादू पढ़ने के लिए पढ़ कर ना आगे तुम्हारों के समस्या बिजो तुम्हों की बात करेंगे फिर तुम्हारों यादव हो जाए तो टाइम तो तो चाहिए गुरु पुन्या की बात करेंगे गुरु के साथ गुरु जी के जाना ऐसे होता है काल से होता है जिनको करना है अभी जो काम जब जो प्रारंभ हो करने का जब प्रसंग है तभी शुरू करते हैं तभी वो सफल सफलता को प्राप्त करते हैं जो आगे था था। था था। जो आगे करेंगे विफल होते हैं। जो काम करना था था तो था था है इस पर अच्छे काम है तो तुरंत शुभ का जो गलत काम है उसके लिए विचार करना है सत्कर्म है निश्चय वाय करना चाहिए तो उसमें बिलंब में तीव्र करें आगे सफलता नहीं तीन तो ये भी तीव्र मृदुम्ध्य तीव्र वैराग्य जोता वो भी पूर्वजन्म संस्कारसना दृश्यते तो याद क्षेत्रीय दर्शय सूत्रण एक साधकेत शीघ्रता है सिद्धि में कितने शीघ्र कितने नहीं ये साधन हैं तीव्र संवेगासन तीव्र आत्मिक की सूत्र शेस्य एक का ना, समादी समादी का हैं हैं एक ऐसे काटक है समाधि लाभ समाधि फलम जब होती ये कहीं समा संहिता हैं आजकल पुस्तकते संख्यालिखी ऐसे न दिया मोटा कर पहले लिखते ही तो लिखते टाव पत्रे सिदाई चले कहीं वृद्धि राधे जाए रादे जादे जो दा दा दे। फिर है अवसान नहीं एक रहेगा रहे तो निराकर तो क्या होगा बृद्धि राधे जदय गुण जदय गुण जदय गुण गुण बुद्ध तो सूत्र कहाँ से कहाँ का सूत्र है कितने सूत्र कौन सूत्र कहाँ तक है ये सब व्याख्या करने वाले बताते हैं ऐसे लेते थे एसे ले, एसे अभी भी कहीं लिखा जाता है पर आजा हनुमान तो बड़े बड़े उसमें पता नहीं चलता है साध्य क्या हैतु क्या है विश्रांति क्या पता करना बड़ा इतना लंबा है अद्वित विद्यार्थियों के ग्रंथ ही लंबा है तो पूछना पड़ता पुण है इसमें प्रती का क्या है पक्ष तो क्या है हेतु क्या है पता नहीं चलता है इसी तरह तीव्र समाधान ना न आसन न समाधि लाभ इस व्याख्या करते यहाँ तक तो सूत्र तो है शेषम भाष्य तो समाधि लाभ समाधिक फलन कगति की ये भाष्य है इस पर तो व्याख्या करे कहना पड़ता है इसका कारण क्यों क्या है ऐसे पाठ होता था समाधे फलम संप्रजात असंप्रज्ञात असंप्रजात समाधि और सत्या कैवलन असंप्रजात समाधि का क्या था? फल है कैवल मुख्य ये फल होगा उसके बाद सबसे जो तीव्र संवेद है उनमें भी विशेष है उसमें भी कोई आसन से आसन स्तर होगा कोई तो आसन होगा चंद <risa>